पुराण रुद्र से ताप देवताओं ने कहा तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्नपूर्वक रखो और भय छोड़ो हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी कोई किसी को न तो सुख देने वाला है और न कोई दुख ही, ही देने वाला है सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं तुम देवताओं को दोष देकर जर से ये शोक करती हो इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्तिभाव से प्रसन्न करके यो बोले देवताओं ने कहा भगवन शरणागत वत्सल महेश्वर आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए शंकर आप कामदेव की करतूत पर भली भांति पूर्वक विचार कीजिए महेश्वर काम ने जो यह किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था दुष्ट तारका सुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है नाथ शंकर इसे आप अन्यथा न समझें सब कुछ देने वाले देव गिरीश सतीसाथ भी रति अकेली अति दुखी होकर दिलाप कर रही है आप उसे सांत्वना प्रदान करें शंकर यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं इसलिए आपको रति का शोक दूर करना देना चाहिए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले शिव ने कहा देवताओं और ऋषियों तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनंग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्रीकृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता जब श्रीकृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देते देंगे उस काम का ही उस समय प्रद्युम्न होगा संशय नहीं है उस पुत्र के जन्म लेते ही संबरासुर उसे हर देगा हरण के पश्चात दानों शिरोमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा रहते उस समय तक तुम्हें संबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युमन की प्राप्ति होगी वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में सुर का वध करेगा और सुखी होगा देवताओं प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से बोले देवताओं ने कहा देवदेव देव, महादेव करुणा सागर प्रभो आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले देवताओं मैं बहुत प्रसन्न हूँ मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा अब अपने स्थान को जाओ मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूँगा ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए उन्हें तदनंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए मुनीस्वर कामपत्नी रति शिव के बताए हुए संबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी